रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक तिहत्तरवा भाग कोसम ने गणित की उच्च शिक्षा के साथ साथ कई यूरोपीय भाषाए ग्रीक लैटिन फ्रांसीसी और जर्मन भी सीखी उन्होंने संस्कृत ब्राह्मी और प्राकृत भी सीखी अमेरिका के समृद्ध पुस्तकालयों में वे ज्ञान के सभी पहलुओं से परिचित हुए खगोल शास्त्र से लेकर भौतिक विज्ञानों तक एवं मानव मस्तिष्क की गहराइयों नापने से लेकर मनुष्यों का साझा अतीत खोद निकालने तक तमाम विषयों में उनकी रुचि जागृत हुई अपनी बौद्धिक क्षमताओं और ऊर्जा के लिहाज से कौसाम्बी इनमें से किसी भी एक क्षेत्र में उत्तम अनुसंधान कर खुद को स्थापित कर सकते थे परंतु उन्होंने गणित को ही चुना क्योंकि गणित का जादू उनका मन मोह चुका था गणित के नतीजों में स्पष्टता होती है और इससे उन्हें बौद्धिक रूप से संतुष्टि मिलती थी उन्नीस में कोसम्बे ने उच्च श्रेणी में हार्वर्ड से अपनी शिक्षा पूर्ण की उस दौर के आर्थिक मंदी के कारण शिक्षा में वजीफा मिलना बहुत कठिन था इसलिए वे भारत वापस लौट आए उसके बाद वे सारी जिंदगी भारत में अपनी सांस्कृतिक जड़ों के करीब ही रहे कौसम्बी ने जीवन भर गणित पढ़ाया उन्नीस से 31 के दौरान उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन किया यहां उन्होंने गणित के साथ साथ जर्मन भाषा भी पढ़ाई जर्मन को कौसम्बी विज्ञान की भाषा मानते थे कुछ समय उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया उन्नीस में उन्होंने पुणे स्थित फ्रगूसन कॉलेज में अध्यापन शुरू किया यहां उनकी गिनती कड़े और दुरुह शिक्षक के रूप में होने लगी वे उन छात्रों में लोकप्रिय नहीं थे जो परिश्रम करना पसंद नहीं करते थे मगर प्रतिभावान व गंभीर छात्र उनकी बहुत प्रशंसा करते थे 14 साल गणित पढ़ाने के बाद कोसामी ने महाविद्यालय के अधिकारियों के साथ गंभीर मतभेदों के कारण फरग्यूसन कॉलेज छोड़ दिया वे परीक्षा आधारित शिक्षा प्रणाली और उसके अप्रेरक मानकों से बहुत दुखी थे उन्नीस में उन्हें होमी भाबा ने बम्बई में नवनिर्मित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में काम करने के लिए आमंत्रित किया भाभा और कोसां दोनों के व्यक्तित्व में भिन्नता होने के कारण उनके बीच मधुर संबंध कुछ ही सालों में खत्म हो गया भाबा से दूर चले गए, गए गए। वे एक एक संस्था स्थापन के कार्य में लग और इस तरह एक विज्ञान प्रबंधक बन दोनों के बीच वैचारिक मतभेद भी थे भाबा आणविक ऊर्जा को प्रोत्साहित कर रहे थे जबकि भी पूर्णतः जा के पक्षधर थे उन्नीस में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में उनके अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया गया। चौसठ में टाटा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद ने उन्हें अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक की हैसियत से नियुक्ति किया और वे पुणे की महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के साथ जुट गए